बहुत बहुत स्वागत है आपका डिस्ट्रिक्ट बेलगांव से आप बिलोंग करते हैं आप टीचिंग फील्ड में हैं तो निश्चित तौर पे हमें काफ़ी कुछ ज्ञान की बातें अनुभव की बातें आप सुनाएंगे ही राजस्थान के हमारे आसपास के लोग आदिवासी वाले आपको सुन रहे हैं नम्रता जी बहुत बहुत, बहुत स्वागत है ओम शांति ओम शांति कैसे हैं आप आ, अच्छा है बहुत अच्छे हैं आपको देख के और अच्छे हो गए आज 10 10 2025 तारीख है और सुना है दस तारीख का आपका जन्मदिन भी है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाम्रता जी का जन्मदिन भी है तो बहुत ही अच्छा उनका समय आज है कि आज उनका इंटरव्यू भी हो रहा है रेडियो पर नम्रता जी बताइए अपने प्रोफेशन के बारे में हमें दो साल हुआ मेरा था नहीं, नहीं, नहीं। नहीं। नही बहुत दिन था लेकिन हम उधर नहीं गए थे दो साल बाद हमने सेवन डेज का कोर्स किया मेडिटेशन uh, का uh, कितना अच्छा रहता है वो सेवन डेज का कोर्स में पता चला उसके बाद हम सेंटर में जाके थोड़ा मेडिटेशन करते थे और घर में ही करते मेडिटेशन ये सिक्स मंथ तो बहुत मेडिटेशन करे उसके मेडिटेशन के बहुत फायदे हुए स्टूडेंट हम आज बहुत खुश भाग्यवान हूँ मैं बाबा के घर आके हमारा बर्थडे भी है और वो अच्छा बड़ा फंक्शन अटेंड करने के लिए हम जी काफी अच्छी बात है आपने बताया और जो तनाव टेंशन था वो खत्म हो गया कि अभी है? हो गया। <laughs> सर मेडिटेशन मेडिटेशन थोड़ा किया था हाँ। बट ये में बहुत कर रहे न, कर रहे रहे हैं हैं ना वो फोकस पर हम्म हम्म हम्म लिए हमारा हेल्थ और अच्छा चल है। अरे वाह <laughs> तकलीफ नहीं है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं चाहूंगा कि आपके हॉबीज के बारे में बताइए आपने चीजें क्या करते हैं और किस तरह से किन बच्चों को आप पढ़ाते हैं जी. को करना बड़ा अच्छा लगता है और कुकिंग करके सभी को खाना खिलाना बहुत पसंद है अच्छा अच्छा नहीं किया तो बुरा तो नहीं करेगा उसके साथ हम नहीं जी, बात जी, नहीं बात करते नम्रता जी मैं चाहूँगा कि आप अपने कुछ खास अनुभव कर्नाटक में जहाँ आप रहते हैं बेलगाव में वहाँ की कुछ खूबसूरती बताइए वहाँ का क्या स्पेशलिटी है प्लेस के बारे में बताना है, जी, है? जी जी जी, जी। एजुकेशन कर्नाटक से बहुत अच्छा है और हमें जो शादी करके आए ना वो कोरे फैमिली हमारे घर में के सोसाइटी है ना बेलगाम में हुँ, आ, वो हमारे फैमिली मेंबर ही है वो चेयरमेन सर हुँ, हुँ, तो मेडिकल और एजुकेशन सभी क्षेत्र में है फेमस है उधर बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज सभी के लिए क्या देना चाहेंगे सभी लोग मेडिटेशन करके जो दर्द है और मन शांति है वो सभी मेडिटेशन पे फोकस करके कर दें वही जी जी जी जी जी, जी. चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत सारी शुभकामनाएं फिर से एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं ओम शांति आप सुन रहे हैं रेडियो वन वन जीरो सेवन तो निश्चित तौर पे आप सभी श्रोता बंधुओं को मेडिटेशन और उसके फायदे किस तरह से होते हैं अलग अलग व्यक्ति आपको अनुभव सुना रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने रेडियो सुनते सुनते मेडिटेशन का ज़रूर उपयोग करें और इसका लाभ आप खुद भी लें। ओम शांति रेडियो मधुबन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का गुलशन का सुनते गुल रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन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 नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आज हमारे स्टूडियो में विशेष अंबाला से आए हुए दीपिका जी हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं दीपिका जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप मैं बहुत अच्छी और अभी मैं अपने <laughs> मैं यहाँ आने से पहले बहुत ज्यादा डर रही थी कि मैं अकेली जा रही हूँ तो मुझे जहाँ से मेरे फर्स्ट गुरु हैं जिन्होंने मुझे यहाँ से दीक्षा लेके भेजा इवन उन्होंने मुझे बताया उन्होंने मेरे लिए मतलब प्लानिंग मेरा रहने खाने का पहले से ही कर रखा उन्होंने बस कहा कि आप जाइए और यहाँ आने के बाद मतलब हर बंदा मुझे स्माइल दे रहा है <laughs> पता नहीं जैसे मैंने उसको और क्या गिफ्ट दे दिया हो हर बंदा मुझे अपना लग रहा है मुझे ऐसा समझ हो रहा है की मैं यहाँ अकेली अभी जैसे मुझे डिनर करना था तो मेरे खाने की चिंता जिनको मैंने पूछा कि खाना कब तक चलेगा उनको थी इवन मुझे होने से ज्यादा तो ट्रूली यहाँ का और बहुत पॉजिटिव है और मुझे ज्यादा समय तो नहीं हुआ है मुझे बस एक महीना ही हुआ है ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए मैं अपने कुछ नेगेटिविटी या सवालों के जवाब लेने आई थी और यहाँ पे आने के बाद मुझे सबसे बड़ा आंसर जो ये मिला है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसका जवाब मेरे अंदर ही है मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है जो आत्मा है वो शांत स्वरूप वो, वो ही मुझे सारे सवालों के जवाब देगी जो खजाना है वो मेरे भीतर ही है जी जी तो आज ही मैंने यहाँ बहुत बड़ा जो ग्लोबल सबमिट चल रहा है उसमें जयंती दीदी का प्रवचन सुना और उसमें उन्होंने कहा कि जो खजाना आपके भीतर है अगर उसको उसकी आपको चाभी मिल जाए तो आपके लिए उसको खोजना आसान होगा या मुश्किल तो मेरे लिए बस वही एक दो लाइन में पूरा जवाब था कि मुझे अंदर से खुश रहना है बाहर चीजों को मैं ठीक नहीं कर सकती लेकिन मेरा अपने आप पर अपने मन बुद्धि पर तो कंट्रोल है जी जी और उसी से आपके संस्कार बनते हैं मैं थोड़ा इस चीज के लिए रेग्रेट भी फील करती हूं कि मैं यहाँ बहुत लेट आई मुझे पहले <laughs> आ जाना चाहिए था। बहुत पहले आ जाना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल दीपिका जी काफी अच्छी बात है आपने बताया की आप यहाँ आकर अच्छा फील कर रहे हैं और सब कुछ अपना अपना लग रहा है और किसी भी बात की कोई चिंता नहीं वो आप महसूस कर रहे हैं। जैसे किसी अपनों के घर में आप पहुंचे हैं ये आपको महसूस हो रहा है तो क्योंकि ये परमात्मा का घर है तो परमात्मा के साथ आप है तो निश्चित तौर पे आपको किसी भी तरह का चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिंता करने वाला से हमारे साथ है <laughs> और अपने ईस्ट अपने भगवान शिव के में साथ में हाँ। तो फीलिंग वेरी प्रोटेक्टिव मैं हाँ। मैं पता नहीं ही खुश दिक। दिक। दिक। दिक। दिक। दिक। मैं रीजन खुश रीजन बट चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया बिना कारण भी खुश होने का एक अच्छा बहाना है यहाँ पर क्योंकि हाँ सुप्रीम फादर की जो वाइब्रेशन है वो आपको कैचिंग हो रही है इस वजह से जिस चीज की हम बहुत समय से हमारी आत्मा खोज करती रहती है, जब उसकी खोज पूरा होने लगता है तो आत्मा अंदर से मुस्कुराने लगती है खुश रहने लगती है यहाँ आने से पहले मैं कोशिश करती थी कि दो मेरे से खुश रहूं, पर यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर चाहता है पहले आप खुश रहे खुश करने में लगे तो सबकी पूरी करते करते थक सी गई थी थी <laughs> और यहां सब से छुटकारा मिलके जो मैं कह रही थी, मैं अकेली आई हूं। अकेली नहीं ईश्वर मुझे खुश करने में लगे। मेरा औरा प्रोटेक्ट हो रहा है <laughs> चलिए दीपिका जी बहुत ही सुंदर हैं अनुभव आपने साझा किया और जाते जाते एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सबके लिए मैसेज सबसे पहले तो मैं ये देना चाहूंगी आज की इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी में जैसा अपना गोमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद भी मेरे पास अपना सरकारी आवास है घर है रिसेंटली अभी एक इशू भी हुआ है चंडीगढ़ में आप लोगों mm. ने सुना दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी मेंटल ट्रॉमा जिसकी वजह से पूरा mm. हरियाणा प्रदेश जो आ तो अगर आपको बाहरी चीजों से लड़ना है तो सबसे पहले आपको अपनी अंतर से खुद स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और उसके लिए मेडिटेशन और योगा से बड़ा कोई भी चीज नहीं है वही एक रास्ता है जो आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाता है जैसे जैसे आप परमात्मा के नजदीक होते जाएंगे आपकी आत्मा की शुद्धि होती जाएगी और आपको अपने सवालों के जवाब स्वयं अपने भीतर से मिलेंगे बिल्कुल बिल्कुल तो यही मैं कामना करती हूँ की आप बाहर से बाहरी चीजों को चेंज करने की बजाय अपने अंतर अपम में चेंज कीजिए जो भी आपको मिल रहा है उसे कही दिल से स्वीकार कीजिए परमात्मा से धन्यवाद कीजिए कि आपने मुझे इस बनाया। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा आपने बताया संदेश कि बाहर से ज्यादा पहले आप आंतरिक रूप से अपने आप को सशक्त बनाएं, आंतरिक खुशी आपको जब मिल जाती है तो निश्चित तौर पे आपका जीवन बेहतर हो जाता है बहुत ही प्यारा सा संदेश और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया तो चलिए मित्रों फिर से एक बार दीपिका जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल थैंक यू आप सुन रहे हैं वीडियो मधुबन वन जीरो सेवन पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो